नोशो टॉक दीपक बारा नाम का नंबर फोर दूसरा प्रश्न मैं संन्यास तो लेना चाहता हूं लेकिन अभी बस आधा ही तैयार हो अर्थात सन्यास की तो तैयारी है किंतु गैरिक वस्त्रों और माला पहनने की नहीं क्या आप मुझे सन्यास देंगे वीर सिंह क्या गजब का नाम न ना लाज न संकोच लाज ही नहीं संकोच नहीं तो कम से कम महावीर सिंह तो कर ही लो क्या वीर सीमा अटके हुए हो ये कैसी कायरता आधा आधा भी कोई संन्यास होता है फिर बचा ही क्या फिर तो सभी संन्यासी हैं। न तुम्हें गैरिक वस्त्र पहनने हैं न माला पहननी तो फिर संन्यास का प्रयोजन क्या है तो तुम सन्यासी हो ही फिर मुझसे क्या सन्यास लेना लेकिन आदमी अद्भुत है सन्यासी होने का अहंकार भी रस देता है कायरता पीछे खींचती है तो तुम सोचते हो चलो आधा आधा ले लें एक चूहा अपने बिल से निकला और एक धूप सेकते हाथी के पैरों पर उछलने कूदने लगा हाथी को थोड़ा शक हुआ कि कोई प्राणी पैरों पर पे सरसराहट कर रहा है हाथी ने चौंककर पूछा ए नन्हे मुन्ने प्राणी आपकी तारीफ जितनी की जाए उतनी थोड़ी चूहे ने छाती फुला के जवाब दिया। क्या वीर सिंह तुम भी बातें कर रहे हो तुम्हारी तो जितनी तारीफ की जाओ उतनी थोड़ी आधा आधा सन्यास। चंदूलाल को कुआरा देखकर उनके मित्र डब्बू जी ने उनसे कहा क्यों यार तुम्हारा विवाह कब होगा बस समझ लो आधा तो हो ही गया चंदूलाल ने बताया आधा विवाह वह कैसे डब्बू जी ने आश्चर्य से पूछा आधा विवाह ऐसे कि मैं तो राजी हो गया हूं विवाह के लिए लेकिन कोई लड़की राजी नहीं मगर विवाह में तो समझ में आता है कि आधा आधा भी हो सकता है ठीक तुम राजी हो लेकिन लड़की राजी नहीं सन्यास में तो सिर्फ तुम ही को राजी होना और किसको राजी होना अगर यह भी आधा आधा होगा तो फिर इस तो जगत में कोई चीज पूरी हो ही नहीं सकती वीर सिंह पंजाबी तो नहीं हो नहीं तो संत महाराज का सत्संग करो कंपनी कमांडर ने हवलदार सरदार विचित्र सिंह को बुलाया और कहा जाओ कंपनी में ऐलान कर दो कि आज सूरी को ग्रहण लगेगा बरसा हुई तो सभा हाल में होगी नहीं तो बाहर होगी विचित्र सिंह ने कुछ सुना कुछ नहीं सुना 50 50, आधा आधा कुछ समझा कुछ नहीं समझा स्वभावता है सरदार से यही अपेक्षा उसने बाहर जाके ऐलान कर दिया कमांडर साहब के हुक्म से आज सूरी को ग्रहण लगेगा बरसा हुई तो हाल में लगेगा नहीं तो बाहर लगेगा वीर सिंह को समझो कुछ का कुछ ना समझो सन्यास बोध की एक अवस्था है जागरण की एक अवस्था है ये वस्त्र तो केवल प्रतीक है लेकिन ये वस्त्र यात्रा का प्रारंभ जरूर करवा देते क्यों क्योंकि जैसे ही तुम घोषणा कर देते हो सन्यास की वैसे ही तुम अपने भीतर अपने बाहर एक उत्तरदायित्व से भर जाते हो तुम्हारी घोषणा सन्यास की तुम्हें एक उत्तरदायित्व दे देती कि अब इस बोध को निभाना है अब इस बोध को जीना है, अब इस बोध के विपरीत जाना हीनता होगी दीनता होगी इस बोध से नीचे गिरना अपनी ही आंखों में नीचे गिरना हो जाएगा और मैं कुछ तुमसे ज्यादा आग्रह करता नहीं सन्यास के लिए बुनियादी आग्रह तो ध्यान का है लेकिन जो व्यक्ति वस्त्र भी बदलने को राजी ना हो वो अपनी आत्मा को क्या खाक बदलेगा और लोग कुछ भी बदलने को राजी नहीं मुल्ला नसरुद्दीन से उसकी प्रेसी ने पूछा अगर मैं तुमसे विवाह करने के लिए राजी हो जाऊं तो सिगरेट पीना छोड़ दोगे मुल्ला ने कहा और शराब मुला ने कहा वह भी और दोस्तों के बीच गई रात तक गपे हाकने की आदत मुल्ला ने कहा हां वह भी लेकिन सबसे पहले क्या छोड़ना पसंद करोगे मुल्ला ने कहा विवाह करने का इरादा इतना छोड़ना पड़े तो इस झंझट में ही कौन पड़े सो मैं तुमसे ज्यादा छोड़ने को भी नहीं कहता मैं तो सिर्फ ध्यान के लिए कहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं ध्यान आया तो शेष अपने से छूट जाता है मगर वस्त्र की घोषणा उपयोगी है ये तुम्हें जगाए रखेगी तुम बाजार जाते हो कोई सामान खरीदने अपने कुर्ते में गांठ लगा लेते हो वो गांठ तुम्हें याद दिलाती रहती कि सामान खरीदना है बस ये कपड़े तो ऐसे ही हैं एक गांठ जहां जाओगे हीं लोग पूछेंगे आप सन्यासी जहां जाओगे वहीं लोग गौर से देखेंगे पुनः पुनः याद दिलाते रहेंगे सतत स्मृति बनी रहेगी रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान रस्सी भी आती रहे जाती रहे तो पत्थर पर निशान पड़ जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान ये तो सिर्फ एक स्मृति का अभ्यास है ये तो स्मरण की एक प्रक्रिया है एक छोटी सी विधि उपाय लेकिन वीर सिंह कहीं कायरता छिपी है भीतर डरे हो किसी को पता ना चले लोग मुझसे पूछते कि चलो हम गैरेक वस्त्र पहन लेंगे मगर माला अगर हम भीतर रखें छिपा के तो चलेगा तो माला का प्रयोजन ही क्या जब भीतर ही छिपानी है तो नहीं पहनी तो ही चल जाएगा छिपाना क्या है मेरे साथ जुड़ना भी घबराहट पैदा करता है और उस जुड़ने का उपयोग है चुनौती है भाई वह तुम्हारे भीतर दबी हुई जो भी साहस की संभावना हो उसके लिए चुनौती मेरे साथ जुड़ने का अर्थ एक खतरे में पड़ना है और गैरक वस्त्र वो कहते हैं चलो पहन लेंगे लेकिन माला में खतरा है क्योंकि गैरिक वस्त्र अकेले तुम पहने रहो तो लोग समझेंगे अरे बड़ी साधु वृत्ति का आदमी है महात्मा है पैर भी पड़ेंगे मेरी माला देखी कि धर्मशाला में भी ना ठहरने देंगे मंदिर में भी ना घुसने देंगे कि उठो उठो भैया कहीं और जाओ आगे बढ़ो कि इस तरफ रखना इधर मत आना, कि कौन झंझट में पड़े तुम्हें ठहरा के और अपनी कायरता को पहचानो मुल्ला नसरुद्दीन कह रहा था कल रात सर्कस में खूब भगदड़ मची एक शेर पिंजरे से निकल भागा मैंने पूछा फिर क्या हुआ उसने कहा प्रत्येक व्यक्ति भाग खड़ा हुआ केवल मुझे छोड़कर मैंने कहा नसरुद्दीन मैं कभी नहीं सोचता था तुम इतने बहादुर तुम नहीं भागे उसने कहा बिल्कुल नहीं भागा मैं तो तुरंत शेर के खाली पिंजड़े में जा कूदा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया देखते हो बहादुरी इससे ज्यादा सुरक्षित और स्थानीय नहीं था आपको शेर बाहर था वो भीतर कूद गया भीतर से दरवाजा बंद कर लिया आप कोई शेर दरवाजे थोड़ी खोलना जानते और मैं तो निश्चिंत बैठ गया भगदड़ मची भग बाग भागते रहे कायर जमाने भर के मगर मैं शांत से बैठा रहा और लोग भी मान गए कि है भाई आदमी सन्यास तो वीर सिंह प्रेम का मामला है पागलों का मामला है दीवानगी है यू नहीं चलेगा प्रेमी ऐसा नहीं पूछते प्रेम कहीं आधा आधा होता है मेरे पास बैठोगे आधे आधे कैसे बैठोगे आधे आधे तो शरीर यहां रहेगा मन कहीं और रहेगा यही आधा आधा होना हो सकता और क्या होगा और मन यहां आ रहा तो शरीर का यहां क्या करूंगा यहां कोई लाशें इकट्ठी करनी यह कोई मरगट ये मैं कदा है मरघट नहीं मरघट तो बहुत है इस देश में मरघट ही मरघट है जहां जाओ वहीं मिल जाएंगे मुर्दा आश्रमों की कोई कमी है वीर सिंह वहीं किसी मुर्दा आश्रम में कूद पड़ो और भीतर से ताला लगा के बैठ जाओ उससे ज्यादा सुरक्षित तो और कोई जगह नहीं ये जगह सुरक्षा की नहीं ये तो खतरे की है ये तो चुनाव की है ये तो चुनौती की है यहां तो सतत जागरूकता रखनी पड़ेगी और यह तो दीवानों के लिए है यह प्रेम के बिना नहीं हो सकता और प्रेम कभी आधा नहीं होता आंशिक नहीं होता या तो होता है या नहीं होता है कोई ले जाता है उस तक तो कबा आती कोई ले जाता है उस तक तो कबा आती खुद से जाने में मुझे आप हया आती खुद से जाने में मुझे आप हया आती तो मजबूर करके मेरे दिल को यार ले चलो जार जार तो मजबूर करके मेरे दिल को यार ले चलो उसकी उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो शायद ये मेरा वहम हो मेरा ख्याल हो शायद ये मेरा वहम हो मेरा ख्याल हो फिर मेरे बाद उसे भी मलाल हो फिर मेरे बाद उसे भी मलाल हो पछता रहा है अब मुझे दर से उठा के वो पछता रहा है अब मुझे दर से उठा के वो अब बैठा है मेरी राह में अब बैठा है मेरी राह में आंखें बिछा के वो बैठा है मेरी राह में आंखें बिछा के वो उसने भी तो किया था मुझे प्यार ले चलो उसकी उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो अब उस गली में कोई ना आएगा मेरे बाद अब उस गली में कोई ना आएगा मेरे बाद उस दर्प खून कौन बहाएगा मेरे बाद अब उस गली में कोई ना आएगा मेरे बाद उस दर्प खून कौन बहाएगा मेरे बाद guessing? मैंने तो संगो इस से टकरा के अपना सर मैंने तो संगो इस से टकरा के अपना सर और गुलनार कर दिए थे लहू से वो पांव तर और गुलनार कर दिए थे लहू से वो पांव फिर मुंतजिर वो दरो दीवार ले चलो फिर मुंतजर है वो दरो दीवार ले चलो उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो वो जिसने मेरे सीनों को वो जिसने मेरे सीने को जख्मों से भर दिया छुड़वा के अपना दर मुझे दर दर का कर दिया वो जिसने मेरे सीने को जख्मों से भर दिया छुड़वा के अपना दर मुझे दर दर का कर दिया माना कि उसके जुल्म और सितम से हूं नीम जा माना कि उसके जुल्म और सितम से हूं नीम जा फिर भी मैं सख्त जाऊं फिर भी मैं सख्त जाऊं पहुंच जाऊंगा वहां बार जाऊंगा मुझे सौ बार ले चलो सौ बार जाऊंगा मुझे सौ बार ले चलो उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो दीवाना कह के लोगों ने हर बात टाल दी दीवाना कह के लोगों ने दीवाना कह के लोगों ने हर बात टाल दी और दुनिया ने मेरे पाओ में जंजीर डाल दी और दुनिया ने मेरे पाओ में जंजीर डाल दी चाहो जो तुम तो मेरा मुकद्दर संभाल लो चाहो जो तुम तो मेरा मुकदर संभाल दो अरे यारो मेरे पाओ से बेड़ी उतार दो यारो ये मेरे पाओ से बेड़ी उतार दो अरे या खेचते हुए सरे बाजार ले चलो या खेचते हुए सरे बाजार ले चलो उसकी उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो उसकी गली को तो जानता पहचानता हूं मैं उसकी गली को तो जानता पहचानता हूं मैं वो मेरी कत्लगा है ये मानता हूं मैं वो मेरी कत्ल है ये मानता हूं मैं उसकी गली में मौत मुकद्दर की बात है उसकी गली में मौत मुकद्दर की बात है शायद ये मौत अहले वफा की हयात है मैं खुद भी मांगता हूँ तलबगार ले चलो मैं खुद भी मांगता हूं तलबगार ले चलो उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो उसकी गली में मौत मुकदर की बात है शायद ये मौत अहले वफा की हयात मैं खुद ही मांगता हूँ तलबगार ले चलो उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो दीवानगी चाहिए पागलपन चाहिए प्रेम चाहिए यह आधा आधा नहीं हो सकता यह तो पूरा ही हो सकता है और यहां तो उन्ही लोगों के लिए निमंत्रण जो मिटने को राची जो जीते जी मरने को राची क्योंकि तभी तुम्हारे अहंकार की राख पर ही तुम्हारी आत्मा का कमल खिलेगा यदि प्रेम जग रहा है वीर सिंह तो कंजूसी ना करो हिसाब ना लगाओ, कुछ तो जिंदगी में कर लो बेहिसाब एक बात तो जिंदगी में कर लो बिना तर्क के बिना सोच विचार के क्योंकि वही बात नाव बनेगी सोचने विचारने वाले इसी तट पर अटके रह जाते ये तो हिम्मतवर है कुछ जो उस किनारे को छू लेते जो कूंद पड़ते हैं अज्ञात में आधे-आधे का मतलब आधे-आधे का मतलब कि दुनिया से छिपाए रखूंगा मगर ये बात छिपाने की नहीं सूरज निकलेगा तो कैसे छिपेगा अरे दिया जलेगा तो कैसे छिपेगा सूरज तो बहुत दूर की बात जरा सा दिया भी जलेगा तो नहीं छिपाया जा सकता और यह भी ख्याल रखना अगर दिया जले और तुम उसे छिपा दो तो दिया मर जाएगा दिए को अगर तुमने ढांक दिया ये देख कि कहीं कोई हवा का झोंका ना बुझा दे कि अंदर उठ रहा है झंझावात आ रहा है कहीं दिया बुझ ना जाए और तुमने उस पर बर्तन ढांक दिया तो शायद झंझावात में तो दिया न बुझता लेकिन बर्तन ढांकते ही बुझ जाएगा क्योंकि दिए को भी सांस लेनी पड़ती वो भी जलता है अक्षजन से उसको भी हवा मिलती रहनी चाहिए और जब कोई दिया बुझ जाता है हवा में तो इसी बात का सबूत देता है कमजोर था क्योंकि यही हवा जंगल में लगी आग को हजार गुना कर देती और यही हवा कमजोर दिया को बुझा जाती हवा का कोई कसूर नहीं तुम्हारे भीतर कितना बल अगर टिमटिमाता सा है तो कोई भी झोंका बुझा देगा और अगर जंगल में लगी आग जैसा है तो आए तूफान आए आंधिया तुम्हारी आग और भी प्रज्वलित होगी और भी निखरेगी और अगर आधा भी तुम्हारा मुझसे लगाव बन गया है तो तुम मुश्किल में पड़ोगे तुम झंझर में पड़ोगे घर जा के रोग फिर तुम्हें बहुत याद आएगी फिर तुम कहोगे उसी गली में फिर तुम कहोगे कोई ले जाता है उस तक तो कबाती खुद जाने में मुझे आप हयाती तो मजबूर करके मेरे दिल को यार ले चलो उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो भागो मत नहीं तो पछताओगे डरो मत नहीं तो पछताओगे अपराध अनुभव होगा तेरी बातें ही सुनाने आए तेरी बातें ही तेरी बातें ही सुनाने आए दोस्त भी दिल ही दुखाने आए दोस्त भी दोस्त भी दिल ही दुखाने आए फूल खिलते हैं तो हम सोचते हैं फूल खिलते हैं फूल खिलते हैं तो हम सोचते हैं तेरे आने के जमाने आए तेरे आने के तेरे आने के जमाने आए तेरी ही बातें सुनाने आए दोस्त भी दिल ही दुखाने आए दोस्त भी दिल ही दुखाने आए इश्क तनहा है इस्क तनहा है सरे मंजले गम इसक तनहा है सरे मंजिले गम कौन ये बोझ उठाने आए कौन ये बोझ उठाने आए दोस्त भी दिल ही दुखाने आए तेरी बातें ही सुनाने आए तेरी बातें ही तेरी बातें ही सुनाने आए अजनबी दोस्त हमें देख के हम अजनबी दोस्त अजनबी दोस्त हमें देख के हम तुझे कुछ याद दिलाने आए तुझे कुछ याद दिलाने आए दोस्त भी दिल ही दुखाने आए तेरी बातें ही सुनाने आए अब तो रोने से भी दिल दुखता है अब तो रोने से भी अब तो रोने से भी दिल दुखता है शायद अब होश ठिकाने आए शायद अब होश ठिकाने आए तेरी बातें ही सुनाने आए तेरी बातें दोस्त भी दिल ही दुखाने आए दोस्त भी सो रहो मौत के पहलू में फराज सो रहो मौत के सो रहो मौत के पहलू में फराज नींद किस, किस नींद किस वक्त न जाने आए किस वक्त न जाने आए न जाने आए नींद किस वक्त न जाने आए दोस्त भी दिल ही दुखाने आए तेरी बातें सुनाने आए दोस्त भी दिल ही दुखाने आए लौट तो जा सकते हो मगर हर बात दिल को दुखाएगी सुबह सूरज निकलेगा और पूरब में गहरे का रंग फैल जाएगा और तुम्हें याद आएगी टेसू के फूल खिलेंगे और तुम्हें याद आएगी गुलाब का फूल हवा में नाचेगा और तुम्हें याद आएगी बाहर के दिए जलेंगे और तुम्हें याद आएगी आकाश चांदारों से भरेगा और तुम्हें याद आएगी क्योंकि ये सब तुम्हारा भी हो सकता है तुम्हारा भी हो सकता था तेरी बातें ही सुनाने आए दोस्त भी दिल ही दुखाने आए फूल खिलते हैं तो हम सोचते हैं तेरे आने के जमाने आए दोस्त भी दिल इश्क तनहा है सरे मंजिले गम कौन ये बोझ उठाने आए दोस्त भी दिल ही दुखाने आए तेरी ही बातें सुनाने आए अजनबी दोस्त हमें देख के हम कुछ तुझे याद दिलाने आए दोस्त भी दिल अब तो रोने से भी दिल दुखता है शायद अब होश ठिकाने आए तेरी बातें ही सुनाने आए दोस्त भी दिल सो रहो मौत के पहलू में फराज नींद वक्त ना जाने आए दोस्त भी दिल ही दुखाने आए तेरी बातें ही सुनाने आए दोस्त भी दिल ऐसे भाग मत जाना हां सौ प्रतिशत संन्यास ना लेना हो तो बिल्कुल ठीक लेकिन पचास प्रतिशत का मामला बहुत खतरनाक है अगर पचास प्रतिशत भी बात मन को पकड़ ली तो तुम तड़फोगे यू जैसे मछली तड़फे रेत पर पड़कर यहां तो सागर है गैरिक सन्यासियों का यहां तो डूब के एक मस्ती आएगी एक रस बहेगा लेकिन लौट के रेत में पड़ जाओगे अपने सांस सागर ले जा सकते हो इसलिए तो तुम्हें गैरिक वस्त्र दे देता हूं कि तुम इस विराट सागर के हिस्से हो गए फिर तुम जहां भी रहो इस सागर के ही हिस्से हो गैरिक वस्त्र तुम्हारे और मेरे बीच सेतु बन जाते गैरिक वस्त्र तुम्हारे और मेरे बीच उपनिषद की घटना है फिर तुम हजारों मील दूर भी बैठो तो मेरे पास बैठे हो और यहां जो सन्यासी नहीं है पास भी बैठा हो तो भी दूर ही बैठा है पर तुम्हारी मर्जी मैं आग्रह नहीं करता कि सन्यास लो सिर्फ स्मरण दिला रहा हूं स्मरण दिलाने से ज्यादा मेरी कोई चेष्टा नहीं है मैं कोई आदेश नहीं देता मैं कौन हूं जो आदेश तू सिर्फ सुझाव दे देता हूं और जिनके हृदय उर्वर उनमें वे बीज बन जाते फिर वसंत की प्रतीक्षा करनी वसंत आता है अपने से आता है और जीवन फूलों से भर जाता है आज इतना